आज 18 जनवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहरद्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसा कि विदित है पिछली बार हमने बात की थी हमारा आश्रम को अब आठ साल पूर्ण होकर नवे वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी माह में ही गुरुदेव ने आके दीप प्रज्ज्वलित किया था 10 जनवरी दस को आज अठारह जनवरी अठारह इस तरह नौ साल बीत गए और उसके अलावा हमारा जो बौद्ध पंचदशिका का अध्ययन क्रम भी अपने करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है आज और अगले हफ्ते में हम इसका उम्मीद है समापन कर देंगे उसके बाद ईश्वर प्रतिविज्ञा का अध्ययन करने का संकल्प है हम सबका वो उसके बाद से शुरू हो पाएगा बौद्ध पंच दशिका का एक अगर हम सिंहलांकन करें अभी तक हमने जो देखा कि परमेश्वर प्रकाश और विमर्श रूप है परमेश्वर के अस्तित्व के दो स्वरूप हैं एक उसका अस्तित्व जिसको हम प्रकाश कहते हैं एक उसका विमर्श किसी भी जीव का तब तक वो जीवन या जीवित नहीं कहलाता जब तक कि वो विमर्श नहीं कर सकता तब तक कि वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ यह अलग बात है कि माया के क्षेत्र में हमारी ये जानकारी अक्सर गलत होती है लेकिन फिर भी हम चाहे गलत लेकिन अपने आप को जानते हैं जब हम सही स्वरूप में अपने आप को जानते हैं तो वो शिवता की ओर बढ़ता हुआ हमारा आहन, हमारी अहंता शिवता की ओर बढ़ते चले तो ये अगर हम सतत सोचें कि मैं शिव हूं, तो इस सोचने में कोई गलत नहीं है और जब तक हमारा अपना शरीर से अहंता है तो हम ये सोचते हैं कि मैं फलाना हूं। मेरी इतनी उम्र है मैं फलाने जगह रहता हूं। दुखी हूं, सुखी हूं, या संसार की अन्य भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ लेता कि मैं इस दल में हों या इस ग्राम का हूँ या इसका विरोधी हों या इस विचारधारा का हों इस, इस तरीके से जो हमारी जो एक सीमित पहचान होती है वो सीमित पहचान वो भी चूंकि ये पहचान हम अपने आप की कर सकते हैं ये शिव का गुण है विमर्श जो अपने आप को जानना शिव का गुण है अगर कोई अपने आप को नहीं जानता तो वो जड़ है यानी चेतना की सर्वोत्तम परिभाषा कि वो एक तो ज्ञान प्राप्त कर सकती है और दूसरा वो अपने आप को जानती है और अपने आप को जानने से वो फिर कार्य कर सकती है यानी एक है अपने क्रिएशन से लेना ज्ञान और फिर उस क्रिएशन में अपने कर्म को देना इस तरह एक इंटरेक्शन होती है अंतर क्रिया होती है ये ठीक वैसा है जैसे मैंने एक खिलौना खुद बनाया और फिर मैं उस खिलौना से खुद खेला परमेश्वर शिव ने यह सृष्टि बनाई इसका सभी महान ऋषियों ने चिंतकों ने जब विश्लेषण किया तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह शिव का एक खेल था खेल खेल में उन्हें सृष्टि बनाई और उस सृष्टि से वो कौन खेले वो खुद ही खेला अब चूँकि इस खेल में कुछ नियम होते हैं हर खेल में हम अगर ताश पत्ता भी खेलते हैं तो कुछ नियम होते हैं हमारे परम मित्र के साथ भी खेलते हैं तो हम पत्ते छिपाते हैं उसको ऐसे खुल के नहीं बताते इसी तरीके से परमेश्वर शिव ने अपना स्वरूप छिपाया कि मैं कूँ क्यों अन्यथा इस खेल में कुछ भी आनंद था ही नहीं कोई मजा था ही नहीं क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं शिव हूँ तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रह जाता तो इस संसार की भागदौड़ में उसका कोई योगदान होता ही नहीं लेकिन हम जानते हैं कि हम शिव नहीं हैं इसलिए भागदौड़ करते हैं कुछ पाने के लिए इस संसार के अंदर कुछ उपलब्धियाँ पाने के लिए और जब इससे मन लगा जाता तो फिर शिवत् शिवत्ता पा, पाने के लिए भी फिर भागदौड़ करते हैं कि हम जब जिस संत को या जिस ऋषि को या जिस योगी को ये शिवता का बोध हो जाता है शिवतों का बोध हो जाता है कि मैं शिव हूं तो वो ये पाता है कि मैं तो शिव ही था और मैंने अनजाने में पता नहीं कहाँ कहाँ इस खेल में भटकता रहा ना तो कुछ पाया ना कुछ खोया और जहाँ था वहीं खड़ा हूँ मात्र ये तो ऐसी बात होगी जैसे मेरे घर में ही सब कुछ था और मैं सारे दुनिया में ढूंढ़ आया लेकिन मिला क्या तो एक घर में चाबी और उससे खोला तो मेरे को वो खजाना मिल गया जिसको मैं पूरे संसार में ढूंढ रहा था तो वो वास्तव में हम मंदिर में तीर्थ में नदियों में मंत्रों में पता नहीं कहां कहां ढूँढते हैं परमेश्वर को लेकिन परमेश्वर अगर मिलता है तो आपकी अंतर में वो मिलेगा तब जब आप अपने अंतर्मुखी हो जाओगे आपके भीतर ही परमेश्वर है जो आपसे ये कार्य करवा रहा है इस शरीर को जो चला रहा है वही परमेश्वर का सच्चा स्वरूप है अल्टीमेट आइडेंटिटी आपकी परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं है अंतिम परिचय आपका परमेश्वर है आपके अंदर वही एक है जो आपके हाथ पर चला रहा है इस संसार से आपकी अंतर क्रिया करवा रहा है कभी कहीं संसार में दौड़ लगवा रहा है तो कहीं आपसे सच बुलवा रहा है कहीं झुड़ बुलवा रहा है कहीं कहीं षड्यंत्र करवा रहा है वो सब कुछ और इस सब में वो आनंदित हो रहा है ये उसकी शक्ति है शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है जैसा हम समझ चुके हैं कि वो उसकी शक्ति है जो परमेश्वर शिव को इस खेल में आनंद आ रहा है उस शक्ति के द्वारा इस संसार को रचा और वो खुद ही उस संसार में उस शक्ति से खेल रहा है यानी वो रचने वाला भी खुद ही है खेलने वाला भी खुद ही है परमेश्वर को हम अपने अंतस में ढूंढेंगे तो हमारे वास्तविक अस्तित्व के रूप में वो प्रकट हो जाता है और जब हम बाहर ढूंढते हैं तो सदियाँ बीत जाती हमको परमेश्वर नहीं मिलता क्योंकि बाहर वो है ही नहीं तो कैसे मिलेगा और मिलेगा तो किस रूप में जब हम वास्तविकता को सत्य की सत्य की नज़र से देख पाएंगे तो फिर सब कुछ परमेश्वर दिखाई देगा सबसे पहले हमको अपने अंदर के स्वरूप में अगर हम उसको पहचानते हैं तो मालूम पड़ेगा कि उसी का प्रकाश है उसी के द्वारा है सब कुछ किसी चीज़ को तस्दीक करने के पहले उस चीज़ का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर आप कहीं पर कोई चीज़ है कि जंगल में हमने एक फलानी चीज़ देखी तो एक देखने वाला होगा तभी उस चीज़ का अस्तित्व है अन्यथा उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि जब तक आप एक चैतन्य उसको तस्दीक नहीं करता उसको एंडोर्स नहीं कर जब तक वो उसको साबित नहीं कर देता तब तक वो चीज़ नहीं है इसका सीधा सा मतलब है कि चैतन्य ही क्रिएटर है चैतन्य ही उस चीज़ का रचना करने वाला है ये बात सामान्य बुद्धि से समझने में थोड़ा सा कठिनाई आती है लेकिन जब धीमे धीमे हम अंतर चिंतन करते चले जाएं, मन को साफ रखें और बहुत ज़्यादा भागदौड़ महत्वाकांक्षाएँ अगर हमारी न हो तो हमको ये बात धीमे से समझ में आ जाती है इसके लिए जो मूलभूत गुण हैं जो हमको अपने आप में विकसित करने चाहिए वह है सरलता जीवन की सरलता उसमें क्लिष्टताओं को कम करते चले जाएं सरलता को बढ़ाते चले जाएं मन में दुर्भावनाएँ प्रतिस्पर्धाएँ ईर्ष्याएँ घृणाएँ इन सब चीज़ों से मुक्त होने की कोशिश करें और हमारे नज़र को बदलें जब हम संसार को देखते हैं तो जो एक हमारी नज़र होती है जिसमें हम कई लोगों से ईर्षा करते, करते हैं या घृणा करते हैं या कहीं लोगों से हम मोह तो करते हैं इन सब के बनस्बत अगर हम संसार को एक परमेश्वर की नज़र से देखें आग, कैसे देखेगा परमेश्वर की नज़र से आप चलो इंसान की नज़र से हम अपने आप के शरीर को देखें तो इस शरीर में हमको नाक भी दिखाई देती है आँख भी दिखाई देती है कान भी दिखाई देते हैं हाथ पैर दिखाई देते हैं तो, तो पूरा शरीर दिखाई देता है इनमें से हर अंग का एक अलग उपयोग है शरीर के विभिन्न अंगों का विभिन्न उपयोग है तो हम अपने शरीर को जब देखते हैं तो भिन्न भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न उपयोगों को हम जानते हैं लेकिन इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि इनमें से हर अंग अपने आप में पूर्ण महत्वपूर्ण है अगर कोई कहे कि भैया आंग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम कहते आंख आँख ज़्यादा महत्वपूर्ण ठीक है फिर हाथ निकाल के दे दो हम कहेंगे फिर जीवन में रसीन हो जाएगा हमारा आंख के बिगड़ पर रसीन हो जाएगा पैर नहीं होंगे तो भी नहीं मजा आएगा और इस शरीर में वो कुछ अंग हमारे बहुत कीमती महसूस हो उनको कि दिमाग बहुत कीमती है हृदय बहुत कीमती है लेकिन सभी जब आपस में तालमेल से काम करते हैं तभी ये शरीर चलता है ऐसा ही ब्रह्मांड है ऐसी ही सृष्टि है जहाँ संत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चोर डाकू क्योंकि वो चोर डाकू अपने आप में शिव है जिसको हम दुर्जन बोलते हैं वो भी शिव है वो जो दुर्जनता है वो दुर्जनता मात्र हमारे कर्मफल का रिफ्लेक्शन है वो तो प्रतिबिंब है हमारे कर्मों का हमारे घर कोई दुर्जन आता है तो हमारे कर्मफलों का प्रतिबिंब है वह आपको चेहरा दिखाता है कि तुमने क्या काम किए है। हैं।, हैं हम नहीं पहचान पाते और फिर हम घृणा से भर जाते हैं हम भी पहचान पाते हैं ईर्ष्या से भर जाते हैं कभी कभी हम क्रोध से भर जाते हैं और ये सब चीज़ें सांसारिक दृष्टि से करना ही चाहिए क्रोध भी करिए अपना कर्तव्य को वो करिए घर में कोई चोर घुस गया ऐसा थोड़ी कि शिव है तो पूजा करने बैठ जाए उसकी आपको उसको कानून के हवाले भी करने का अधिकार है क्योंकि अगर आप चोर शिव है तो पुलिस भी शिव है आप ये मत भूलिए अपना सांसारिक व्यवहार को कभी भी नहीं भूलना है लेकिन हमारा वो क्रोध हमारी वो घृणा मात्र ऊपरी हो व्यावहारिक हो लेकिन वो घृणा हमारे भीतर से नहीं उपजे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ हाँ हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रोज़ मौके आएंगे जब क्रोध करना पड़ेगा जब कहीं ना कहीं किसी कर्तव्य के कि नाते हमको अप्रिय कार्य करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कार्य करो सारे संसार के सब लोगों को प्रिय नहीं लगेगा आप अगर जज भी बन गए तो कोई फैसला लिखोगे तो कुछ को प्रिय लगेगा कुछ को अप्रिय लगेगा लेकिन अगर आप बिल्कुल अनइनवॉल्व हो उसमें निर्लिप्त हो उससे आपको कोई लेदान देना हो आप खाली कानून का स्पष्ट पालन कर रहे तो आप जो काम करोगे किसी को प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे उससे हमको कोई सरोकार नहीं है उस न्यायधीश को सरोकार नहीं है लेकिन उसको किससे सरोकार है न्याय से सरोकार है अगर उसको न्याय से सच्चा सरोकार है तो उसको और लोगों के सरोकार से कोई लेना देना नहीं लेकिन अगर वो खुद लिप्त है वो जान के गलत निर्णय देता है जान के किसी विशेष निर्णय के प्रति उसका आकर्षण है तो उस परिस्थिति में वो भी उसी संसार के दौर में शामिल है इसलिए अगर हमारी दृष्टि सही है तो हम क्रोध करें जो भी करें वो हम वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर की इच्छा है मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हमारा आचरण होगा तब जब हमारी दृष्टि इस संसार को परमेश्वर की दृष्टि से देखेगी जैसे कि हम हम अपने शरीर को देखते हैं वैसे ही परमेश्वर इस ब्रह्मांड को देखता है क्योंकि ये ब्रह्मांड उसका अपना शरीर है ये उसका अपना विकास है इसलिए संसार को जो परमेश्वर जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से मैं अपने शरीर को देखता हूँ लेकिन अब मैं अपने शरीर से हटके बाकी संसार जो मेरे साथ है जो मेरे फेलो सिटीजन हैं जो मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं जो जीव जंतु हैं जो जड़ चेतन हैं इन सबके प्रति मेरा दृष्टिकोण अगर प्रेमपूर्ण होगा कंसिडरेट होगा तो फिर उस परिस्थिति में मेरे भीतर भी शिवत्ता का उदय होने लगेगा तो ये दृष्टि का विकास करना ही अध्यात्म का सबसे उच्चतम लक्ष्य है का सबसे बड़ा लक्ष्य है उस दृष्टि का विकास करना जहाँ पर कि हम भेद हमारा खत्म हो जाए व्यवहार में नहीं व्यवहार तो हमारा अपने आप उस परिस्थिति का अनुकूल हो जाएगा जैसा शिव चाहता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके घर चोर आ जाए और आप उसको हाथ जोड़ के कहो भैया साब आइए है ना आप काम करिए अपना ऐसा तो नहीं करना वर वरना हमको अपना जो भी दायित्व तो कर्तव्य है उस दायित्व तो कर्तव्य को निभाते हुए उस चोर को पुलिस के हवाले करना है लेकिन आपके हृदय में ये जागरण क्षण भर को विलुप्त ना हो कि ये मेरा अपने कर्मों का प्रतिबिंब है वो तो मेरे को परमेश्वर दर्पण दिखा रहा है कि तुमने क्या किया वो हमारी जब जागरण हो जाएगी तो फिर हमको कर्तव्य तो हम करेंगे सुख भी हम भोगेंगे और दुख भी जो हमारे हिस्से के हमको भोगना है लेकिन आपका अंतस स्थिर हो जाएगा आपके अंदर का अंदर का अंदर जो है जो हमारा अस्तित्व है वो चंचलता से मुक्त हो जाएगा वो हम स्थिर चित्त के हो जाएंगे और स्थिर चित्तता सबसे बड़ी पहचान है कि हम परमेश्वर की खोज में कहाँ तक पहुँचें जो अंतर्मुखी होता है अंतर यात्रा करता है वो स्थिर चित्त हो जाता है गुरुदेव कहते थे कि अगर तुमको ये पता लगाना हो कि क्या तुम सही दिशा में हो तो दिन भर में 25-50 मौके रोज मिलेंगे आपको कभी किसी बात से अंदर से हिल जाएगा आदमी ये बहुत बुरा हो गया ये चीज हम ऐसा चाहते थे ऐसे के बजाय वैसी हो गई पसंद नहीं आई हमने बोला था ऐसा जवाब नहीं दे इसने ऐसा जवाब दे दिया हमने कहा था फलानी चीज़ बाजार से लाओ तुम फलानी डिम के लिए आए अरे रोज़ाना ऐसे पचासों मौके आएंगे जब आपके मन के विरुद्ध आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ऐसे ही आपको मन के अनुकूल परिस्थितियाँ भी मिलेगी हमने मांगे थे दस हज़ार ऊपर वाले ने दे दी एक लाख परिस्थितियाँ कभी कभी हमारी इतनी अनुकूल होती तो दोनों परिस्थितियों में चित्त अगर आपका स्थिर बना रहता है शांत बना रहता है और प्रसन्न बना रहता है और दोनों परिस्थितियों में कमोबेश कोई फर्क नहीं महसूस करता इंसान क्षमता तो समता अगर है तो हमारी दृष्टि सही है हम कहते हैं सौ प्रतिशत क्षमता हमें नहीं है ठीक है लेकिन कितनी कुछ तो बढ़ती जा रही है कि नहीं कि क्या ऐसा है कि हम खुशी से बहुत ज़्यादा बावले हो जाते हैं क्या दुख से बहुत ज़्यादा विघल हो जाते हैं अगर हम इन दोनों स्थितियों में हमारी विहलता और बावलेपन में थोड़ी थोड़ी भी कमी आती तो हम सही दिशा में जा रहे हैं क्योंकि किसी न किसी दिन हम दोनों छोरों को एक साथ कर लेंगे इधर हमारे दुख है इधर हमारा सुख है और दोनों छोरों को हम किसी न किसी दिन एक साथ कर लेंगे लेकिन तब सम्भव है कि जब हम रोजमर्रा के अनुभवों में अपने आप का विश्लेषण करें कि जैसे कोई घटना आई हम बहुत क्रोधित हो गए सब हो गए बात निकल गई फिर शाम को हम चिंतन करें कि आज हमारे को क्रोध भीतर से आया था कि क्रोध का अभिनय किया था क्रोध जब भीतर से आता है तो वो हमारे अंदर चित्त को हिला देता है हमारी चित्त की स्थिरता नष्ट कर देता है और क्रोध का जब अभिनय करते हैं तो साथ ही साथ हृदय में प्रेम और करुणा बनी रहती है, जिससे हम क्रोध करते हैं उसके प्रति भी हमारी सरृदयता कभी कम नहीं होती बावजूद इसके कि हम अपने कर्तव्य में उसका विरोध करते तो इस तरह से जब हमको अपनी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है कि जो कुछ है मेरा अपना ही विकास है और जो कुछ प्रतिकूलता या अनुकूलता मैं देख रहा हूँ ये मेरे कर्मों का प्रतिबिंब है जब ये मेरे को प्रतिबिंब वाली बात समझ में आ जाती कि परमेश्वर मात्र प्रतिबिंब दिखा रहा है मेरे घर में कोई अगर दुर्जन भी आया है तो वो मेरे को प्रतिबिंब दिखा रहा है मेरे को ये नहीं उसका सामना करना है बाकी सब कुछ करना है लेकिन फिर भी मेरे अंतस में ये भावना होना चाहिए मैं जानना चाहिए और वो चीज़ें हैं उसी को बोलते हैं जागरण अवेयरनेस या नहीं एक क्षण भी हम अपने स्वरूप से दूर न हो हम अपने आप की पहचान से दूर न हो तो हमने यह पढ़ा था कि परमेश्वर प्रकाश और विम रूप है शिव और शक्ति अभिन्न है परमेश्वर शिव पंचकृत्य सदा करता है सृष्टि स्थिति संवार तिरोधान और अनुग्रह के पांचों कार्य एक साथ अक्रम रूप से करता है क्योंकि वो अपने स्वरूप के भीतर पांचों कार्य एक साथ करता है उसके लिए ना कोई भविष्य है ना कोई भूत है ना कोई वर्तमान वो तीनों कालों में एक साथ समाया हुआ है क्योंकि वही भविष्य है वही वर्तमान है और वही अतीत है तीनों काल वो स्वयं है जब वो तीनों काल है तो उसके लिए काल का बंधन नहीं है इसलिए हमारे शास्त्रों में उसको महाकाल या अकाल बोलते हैं या विक्रम बोलते हैं उसको विक्रम का मतलब होता है जो क्रम से बंधा हुआ नहीं है जो क्रम से मुक्त है जो किसी भी क्रम के अधीन नहीं है वो इसलिए उसको विक्रम बोलते हैं या डाकोर जी में मूर्ति है उसको त्रिविक्रम बोलते हैं त्रिविक्रम की मूर्ति क्योंकि वो किसी भी क्रम के अधीनता में नहीं है तो परमेश्वर का स्वरूप हम अंदर खोजेंगे तो हमको मिल जाएगा बाहर खोजेंगे तो तभी मिलेगा जब हमारा अंतस पवित्र हो जाएगा क्योंकि उसका हमारे अंतस का प्रोजेक्शन वही हमको साक्षात दर्शन जिसको हम बोलते हैं धर्म में कि हमको भगवान के साक्षात दर्शन में तो साक्षात दर्शन तभी हो पाते हैं कि जहाँ हमारा आत्मा का प्रतिबिंब हमको हमारे सामने दिखाई देता है हमारा आत्मा का आत्मा क्रिएटर है और वो भगवान के रूप का क्रिएशन करती है भगवान के रूप को बनाती है भगवान का कोई रूप बना बनाया नहीं है वो तो निर्गुण है बिना किसी रूप रंग के हैं लेकिन हमारी अपनी प्रबल तीव्र इच्छा के कारण वो किसी रूप में हमको दिखाई दे सकते हैं अगर हम उसी रूप का सतत चिंतन करते हैं हमको उस रूप में दिखाई दे सकते हैं लेकिन वो रूप बनाया हुआ हमारा है उसका अपना स्वयं का नहीं है वो हमारा बनाया अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको मुरली मनोहर शाम के दर्शन करना है तो वो हमको हमारे हृदय से चित्त से ही वो प्रोजेक्ट होता है हमारे चित्त से ही बाहर वो प्रतिबिंबित होता है वो कहीं बाहर से उतर के नहीं आता वो जब हमारी तीव्रतम चेतना हो जाती है और शुद्धतम हो जाती है तो वो क्रिएटर बन जाती है ना? वो स्वयं शिव बन जाती है वो फिर जो चाहे रूप भी बना सकती इस तरह से हमने ये अब तक के जो सूत्र पढ़े थे उनके सार रूप में हम इन बात को समझ गए कि शिव एक है शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है वो स्रोत जहाँ से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वो शिव है और वो जो ब्रह्मांड जो हमको दिखाई देता है वो शक्ति है और परमेश्वर शिव जब अपने आप को भीतर अंतर्मुखी होकर देखते हैं तो वो जो करते हैं उसका नाम विमर्श है उसी का नाम शक्ति है उसी का नाम माँ है आद्या है काली है त्रिपुर सुंदरी है वो सारे नाम परमेश्वर शिव की विमर्श के हैं और परमेश्वर शिव जब विमर्श करता है तो अंदर पाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ और मेरी शक्ति का कोई विरोध नहीं है तब वो शक्ति का परीक्षण करता है क्योंकि बिना परीक्षण के किसी शक्ति के अस्तित्व का कोई मायना नहीं है जैसे कोई बोले मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ मैं लिख सकता हूँ बस मन ही मन में मैंने कहानियाँ लिखी तो वो कोई लेखक नहीं है क्योंकि मनी मन तुमने कविताएँ लिखी मनी मन कहानियाँ लिखीं और मनी मन मैंने चित्र बनाया लेकिन मैंने उस कहानी को न कागज़ पर उतारा न किसी को बोला तो मैंने अगर उसको अपने बाहर नहीं निकाला उसका परीक्षण नहीं किया कि मैं कैसे लिख सकता हूँ कैसी कहानी लिख सकता हूँ कैसी कविता रच सकता हूँ या कैसे चित्र बना सकता हूँ तो तब तक मेरी अपनी कला का कोई मायना नहीं क्योंकि मैं कैसे तोड़ूँगा कि मुझको क्या आता है और कैसा वो दिखता है तो मैं कविता को लिखूँगा तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ ऐसे ही परमेश्वर शिव अपनी शक्ति को देखते हैं कि मैं सर्वशक्ति मानूँ लेकिन वो शक्ति का परीक्षण कैसे करें इस शक्ति के परीक्षण के लिए उन्होंने अपने अंत से इस ब्रह्मांड को बाहर निकाला ये वास्तव में बाहर हमारी दृष्टि में बाहर बोलते हैं हम उसने बाहर नहीं निकाला वो तो इस ब्रह्मांड को बनाया एक खेल है उसके लिए और वो कहाँ बनाया उसने क्योंकि उसके पास बनाने के लिए और कोई जगह नहीं थी अगर हमको कहें कि मकान बनाना है तो हम ढूंढते किस कॉलोनी में जगह है हमको इतनी जगह चाहिए नाप तोल के जगह ले लेते हैं लेकिन परमेश्वर ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो उस समय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई विकल्प नहीं बचा था सिवा इसके कि वह अपनी ही चेतना में उसकी रचना करे और जब वह अपनी ही चेतना में उसकी रचना करता है तो ठीक वैसा है जैसे एक दर्पण में पूरा गांव दिखाई देता है वो दर्पण से अभिन्न है वो दर्पण से बिल्कुल भी अलग नहीं है वो दर्पण ही है जो हमको दिखाई दे रहा है फ़र्क यही है कि वहाँ कोई गांव है नहीं लेकिन बस दर्पण में गांव दिखाई दे रहा है वही शिव चेतना में हमको पूरा ब्रह्मांड है जो दिखाई देता है लेकिन असल में ब्रह्मांड उससे शिव चेतना के बाहर नहीं है फ़र्क यह है कि जब हम दर्पण में कोई ग्राम का चित्र देखते हैं ग्राम का प्रतिबिंब देखते हैं तो वास्तव में एक ग्राम है जो बाहर है वो दर्पण के अंदर हम उसको चित्र देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दर्पण और वो प्रतिबिंब अभिन्न है लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि हाँ बाहर भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब है जबकि शिव की चेतना में बाहर कोई चीज़ नहीं है क्योंकि वहाँ बाहर शब्द ही नहीं है हम जो बोलते हैं बाद में पहले बाहर इसके पहले उसके बाद इसके भीतर उसके बाहर ये हमारी वो भाषा है जो अंतरिक्ष के बंधन में है और समय के बंधन में उसके बाद मतलब समय के क्रम में ये पहले ये बाद हो सकता है लेकिन जहाँ समग्र समय उसके भीतर है तो पहले और बाद का क्या कर सकता है अगर आप इधर भी दरवाजा खुला है इधर भी खुला है तो वो भी फ्रंट है ये भी फ्रंट है आप आपको सामने के दरवाजे से किधर से हो गया आप दोनों सामने ही हैं इसलिए पहले और बाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है लेकिन हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में हमारी बुद्धि में मात्र पहले बात की ही बात समझ में आती है क्योंकि हमारी बुद्धि समय के अधीन है समय की अवधारणा के अधीन है समय की अवधारणा से बाहर आके सोच नहीं सकती क्योंकि सोचना अपने आप में भी समय के अधीन है क्यों हम जब सोचते हैं कोई बात को, तो शब्दों से सोचते हैं किसी भाषा से सोचते हैं बिना भाषा के कौन सोचता है एक नवजात शिशु वो बिना भाषा के सोचता है उसको भूख लगती है तो वो रोता है उसको जब मन प्रसन्न होता है तो हंसता है उसकी मुस्कराहट उसका रोना बिना भाषा के हम उसको कह सकते हैं वो शिवतता के अधिक नज़दीक है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम में दोष आने शुरू हो जाते हैं हम स्वार्थी होते जाते हैं हमें मोह आ जाता है हमको घृणा होने लगती है ईर्षा होने जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है हमारे अंडर षड्यंत्र पैदा होने लगता है और उसके बाद में हम उस संसार से रंग दिए जाते हैं उस संसार में टैन हो जाते पूरे रंगीन हो जाते उस संसार से और उसके बाद में हमारे में वो दृष्टि विकसित होती जो समय और अंतरिक्ष के अधीन है इन दो दृष्ट दो सीमाएं हैं जो काल और नियति इनसे मुक्त होकर अगर कोई दृष्टि हो सकती है वही हमको बता सकती है कि समय क्या है सचमुच में अगर आपको ये कहें कोई कि समय की कोई लंबाई होती तो हम कहेंगे कि ऐसा समझ में आई नहीं बात तो वास्तव में समझने की बात भी नहीं है और समझ में आ जाए तो तुम झूठ बोलो समझ में आ भी नहीं सकते कोई बोल रहा नहीं मेरे को समझ में आ गया कि समय की लंबाई नहीं है तो उसने रट ली है बात कि समय की लंबाई नहीं है लेकिन समझ में नहीं आई समय में तो तब आती है अंदर से समझ में आती है जब हम अपने भीतर के भीतर उतर के अपनी चेतना से एक हो जाते हैं और वहाँ से जब संसार को देखने की हमें क्षमता पैदा हो जाती है तो एकाएक विस्फोट की तरह ये बात हमको समझ में आती है कि समय कुछ भी नहीं है समय की कोई वास्तविक निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय की सत्ता है लेकिन निरपेक्ष सत्ता नहीं है और ये बात फिर विज्ञान की तरफ से जाके देखें ये बात सबसे पहले आइंस्टीन को समझ में आई थी कि समय की निरपेक्ष सत्ता नहीं है कि टाइम इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट लंबाई की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है तुम कहते हो कि एक मीटर तो एक मीटर हर परिस्थिति में एक जैसा एक मीटर नहीं है यह बात फिर हमको समझ है। उन्हें गणितीय विधियों से चूंकि उन गणितीय विधियों में अपना समझ बहुत मुश्किल है क्योंकि जब उन्होंने वो बात रखी थी तो बहुत मुश्किल कुछ लोगों को समझ में आई थी लेकिन गणितीय विधि से उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एब्सोल्यूट लेंथ एब्सोल्यूट प्लेस और एब्सोल्यूट टाइम नाम की कोई चीज नहीं है निरपेक्ष स्थान निरपेक्ष लंबाई और निरपेक्ष समय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं सब कुछ सापेक्षिक है समय भी सापेक्षिक है ये बात हमको बहुत मुश्किल से समझ में आई लोगों को कि समय भी सापेक्षिक है यानी समय की एक कोई विधायक सत्ता नहीं है ठोस सत्ता नहीं है जो अपरिवर्तनशील हो समय का एहसास भी परिवर्तनशील है और समय स्वयं परिवर्तनशील है समय का बहाव कोई एक जैसा भाव नहीं है यह बात सिद्ध भी हो चुकी है और यह बात अब निर्विवाद रूप से एक वैज्ञानिक सत्य बन चुकी है कि समय का भाव और वो बात हमने यहाँ पिछले गुरुवार को समय के अवधारणा के बारे में पढ़ी थी जो ग्यारहवें बारहवें सूत्र में कि समय की कोई लंबाई नहीं है ये तुमको या तो गुरुकृपा से समझ में आएगी जब वो शक्तिपात करता है तब तो समझ में आएगी या शास्त्रों के गहन अध्ययन और चिंतन से समझ में आएंगे या शिव के अनुग्रह से किसी को भी आ सकती है बात समझ में आए चाहे वो अनपढ़ हो उस पर शिव का अनुग्रह हो जाए और यह अहेतुक तो अनुग्रह है जो बिना किसी कारण के होता है हमको लगता है कि इस, इस पर कैसे कृपा कर दिए तो बहुत बदमाश आदमी है भगवान इस पर कृपा कैसे कर सकते लेकिन परमेश्वर की कृपा आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते तुमने इस पर कृपा क्यों करी क्योंकि वो आज आपका मूड आप उठा के चश्मे को धोने बैठ जाओ और पंद्रह दिन तक नी साफ करो चश्मे को आपका मन हो तो आप पंद्रह दिन बाद नहाओ या तो एक ही दिन में तीन बार नहा लो आपकी मर्जी क्योंकि वो किसी भी नियम के आधी संसार के समस्त नियम शिव ने बनाए हैं लेकिन वो समस्त नियमों से परे हैं और यही कारण है कि जब हिशिन के प्रयोगों में अनिश्चितता पाएगी कि जो परिणाम है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है यानि पूर्वानुमान उनका लगाना संभव नहीं है तो विज्ञान में बहुत बडे हलचल वंचित बहुत बड़ा भूकंप आया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है हम तो हर चीज़ को नाप तोड़ सकते हैं कि ग्रहण कब लगेगा बरसात कब होगी भूकंप कब आएगा इन चीज़ों को भी हमको कुछ डाटा नहीं मालूम नहीं तो हम तो इसका भी प्रिडिक्शन करके बता दें कि भूकंप कब आएगा क्योंकि कुछ डाटा की कमी जो हमको पता लगाने का तरीका हमारे पास नहीं है लग जाएगा तो हमको भी बता देंगे यानी भौतिक रूप से हर चीज पूर्वानुमान के दायरे में आती अगर हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं तो हम परिणाम पहले से बता सकते हैं लेकिन पर्याप्त आंकड़े होने के बाद भी परिणाम अनिश्चित हो और वो किस पर निर्भर करे प्रयोग करने वाले पर निर्भर करे तो ये बात क्या करने वाली है यार ये क्या हो रहा है कि मैं ऑब्जर्व करूं उसके हिसाब से परिणाम पैदा हो जाए तब ये समझ में आने लगी बात कि जब भारतीय मनीषियों से भी अंतरचिंतन हुआ तो उनका ये वर्षन कि अनिश्चितता इस ब्रह्मांड की एक अभिन्न एट्रीब्यूट है गुण है इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न गुण है अनिश्चित इसमें हर चीज निश्चित नहीं है इसमें हम प्रभु ने दो संसार बनाए हैं एक जड़ संसार और एक चेतन संसार तो निश्चितता यानी न्यूटनियन फिजिक्स है न्यूटन का भौतिक शास्त्र जो निश्चितता वाला है वो मात्र जड़ संसार पर लागू होता है आप पत्थर पर लागू कर सकते हो कि कितनी दूर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा अंतरिक्ष यान पर लागू कर सकते हो कि 21 तारीख को कितनी बच के कितने मिनट हो कितने सेकंड पर चंद्रमा पर उतरेगा क्योंकि हम उसकी सटीक गणना कर सकते हैं और उन गणनाओं को मानना उन जड़ पदार्थों की मजबूरी है आप पत्थर को फेंकोगे पत्थर रास्ते में सोच नहीं सकता यार वहाँ नहीं गिरता मैं तो उल्टी दिशा में जाऊँ उसका मन ही नहीं कर सकता उसकी इच्छा नहीं हो सकती और हो भी तो इच्छा का पालन करने में अक्षम है क्योंकि वो जड़ता उसको उन जड़ नियमों को पालन करने के लिए मजबूर करती है लेकिन आप घर से निकले घूमने जाने के लिए फिर याद आ गया अरे अष्ट तो आश्रम चल रहे हैं तो आप पलट के आश्रम आ गए तो आपके ऊपर एक स्वतंत्रता है क्योंकि आपके पास चेतना है तो चेतन संसार को आप नियम नहीं बांध सकते क्योंकि चेतन संसार ने ही ब्रह्मांड के नियम बनाए हैं और चेतन संसार ही इन नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार रखता है और यही बात जब वैज्ञानिक प्रयोगों में आती है तो हम उसको बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत है ना थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी हालांकि इन थ्योरीज़ को समझ पाना हम जैसे व्यक्तियों के बस में इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्ण विज्ञान बिना गणित की क्लिष्टता के समझ में नहीं आता गणित भगवान की भाषा है जिस भाषा में वो इस ब्रह्मांड की रचना करता है और उसको डिकोड कर सकें अगर हम उस गणित को तो हम भगवान की भाषा को समझ सकते लेकिन फिर भी एक सामान्य भाषा से भी हम उन बातों को मोटे तौर पर तो समझ ही सकते हैं कि जो अनिश्चितता है वो शिव की स्वातंत्र है परमेश्वर का स्वातंत्र है जो प्रयोगों में अनिश्चितता के तरह तो हमको दिखाई देता है कि प्रयोगों के परिणाम जो अनिश्चित आते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि ये शिव के स्वातंत्र का कारण है और हम कहते हैं कि बहुत सारे स्टेटिस्टिकल यानी कि सांख्यिक नियम चेतन संसार के भी प्रिडिक्टेबल हैं उसका भी कारण है जैसे हम कहते हैं दस प्रतिशत कारें इधर जाएंगी दस प्रतिशत कारें चौराहे से दाहिने मुड़ जाएंगी अस्सी प्रतिशत कारें सीधे निकल जाएंगी लेकिन हम किसी एक कार के बारे में नहीं बोल सकते ये कार किधर जाएगी क्योंकि चौराहे पे पहुंचने के बाद वो निर्णय लेगा हो सकता है निर्णय अभी उसके मन में हो लेफ्ट मुड़ जाएगा वहाँ तक तो पहुँचते पोचते थोड़ा पहला राइट मुड़ जाता है क्योंकि वो तो अंदर की तरफ चेतन संसार बैठा है उसके उसका मर्जी है कि दाहेने मुड़ेगा सीधे चला जाएगा ना बाएं मुड़ते मुड़ते दाएँ मुड़ जाएगा लेकिन फिर भी कुल मिला अगर हम देखें कि 10 प्रतिशत बाएं जाएगी 10 प्रतिशत बाएं जाएगी 80 प्रतिशत सीध जाएगी ये गणित विशाक वैसे रहता है चाहे लोगों के मन भी बदल जाए तो होता क्या है कि सभी की इच्छाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में वेक्टर की तरह काम करती हैं और इन समस्त वेक्टर्स का जो जोड़ होता है वो शून्य के नज़दीक होता है इसलिए भीड़ जो है जड़ता की तरह काम करती जब भीड़ तंत्र होता है जहाँ पर वो भीड़ जो है जड़ की तरह काम करती क्योंकि उसमें विचार में जो भिन्नताएँ हैं वो भिन्नताओं का जोड़ शून्य के करीब होता है जैसे एक आदमी सोचता है मैं इधर चला जाऊँ दूसरा तो उधर चला जाऊँ अगर एक ही नाव के अंदर बैठे हैं और सबको पतवार दे दी जाए और सब अगर सोचें कि अपनी मर्जी है उधर ले जाओ कोई बोलेगा इधर ले जाओ कोई चाहेगा नाव को इधर ले जाओ कोई बोला आगे ले जाओ पिछले ले जाओ और सब अपने हिसाब से पतवार चलाएँगे तो नाव कहीं नहीं जाएगी वहीं खड़ी होगी क्योंकि उसकी सब लोगों की भिन्नताओं के विचारों का वैक्टर्स का जो जोड़ है वो शून्य के करीब होता है ये गणित अवदाहरण जब भीड़ तंत्र होता है तो उनके बीच में जो भिन्नताएं हैं हर व्यक्ति स्वतंत्र है उन सबके बीच में भिन्नताएँ हैं तो उन भिन्नताओं का जो बीजगणितीय जोड़ है, जो है अलजबरिकल सम है वो शून्य के करीब होता है और इसके लिए अगर आप सब कह दे इसको उधर ले जाओ उधर ले जाओ उधर मर जाए उधर खेओ नाव को तो आपके नाव कहीं नहीं जाएंगे वहीं रहेगी बहुमशल इधर उधर ऐसी ऐसी हलती रहेगी वहीं रहेगी क्योंकि वो कभी ले जाना चाहेगी और दूसरा व्यक्ति उसको उत्ताई बल इधर लगा रहा है कोई तीसरा इधर बल लगा रहा है इस तरीके से उसका बीज गणित यानी कुल अल्टीमेट जो सम है वो शून्य के करीब हो जाएगा तो ये बात इसीलिए हमको स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्शन हो जाता है यानी कि हमको सांख्यिकी तरीके से कह सकते हैं दस प्रतिशत धर जाएंगे लेकिन हम एक व्यक्ति को नहीं कह सकते क्या करेगा कि वो सीधा जाएगा इधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा हम इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर शिव बैठा हुआ है और वो तय करेगा कि जाते जाते क्या निर्णय लेना तो उसमें एक स्वतंत्रता है तो शिव का जो सबसे बड़ा गुण है वो है फ्रीडम स्वातंत्र वो एब्सोल्युटली फ्री है यानी निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र है हमारी भी स्वतंत्रता है आप आते आते मताओं न आते आते कोई आपको दोस्त पकड़ के ले आया आप यहाँ आ गए लेकिन आप एब्सोल्युटली फ्री नहीं हो यानी कि निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र नहीं हो कि आप स्वतंत्र हो कि इसी क्षण में इंदौर पहुँचाओ नहीं पहुँचाओगे क्योंकि आप एब्सोल्यूटली फ्री नहीं हो आपकी स्वतंत्रता सापेक्षिक एक सीमा के अंदर इस शरीर के अंदर और समय और अंतरिक्ष की सीमाओं के अंदर ही आपकी स्वतंत्रता है इन सीमाओं का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता आप में नहीं है क्योंकि हर क्रिया क्रम में ही कर सकते हो परमेश्वर शिव है वही विक्रम है जो बिना क्रम के काम कर सकते सृष्टि स्थिति संवाद तिरुदन अनुग्रह सब कुछ कर सकता है तो अगला हमारा जो तो सूत्र है बंधन एवं मोश के चक्रमात्र शिव के खेल है जब हमको लगता है कि हम बंधन में और हम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि बंधन में मोक्ष के चक्र मात्र शिव के खेल हैं ये चक्र शिव से अलग नहीं है क्योंकि भिन्नता की स्थितियाँ उदिति नहीं हुई हैं वास्तव में शिव को कुछ भी नहीं हुआ है हम कहें कि शिव को कैसे बंधन में डाल सकते हो तो क्या हम बंधन में हैं वास्तव में बंधन में ही नहीं आप तो उत्थान की बात करें तो क्या तुम पहले गिरे हुए थे हम ये बात करें कि हम अब ऊपर उठना चाहते हैं इस कीचड़ से ऊपर उठना चाहते हैं तो ऊपर तो तब उठोगे जब पहले नीचे गिरे लोग क्या शिव की शिवत्ता से भी ऊपर उठना संभव है जब वो सर्वोच्च शिखर पे है तो वहाँ से और ऊपर उठ के कहाँ जाओगे <coughs> इसलिए सर्वोच्च शिखर पर शिव है जो चैतन्य है वो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्तर है और उसके बाद और ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे बहुत कुछ है लेकिन और ऊपर कुछ भी नहीं तो हम ये नहीं कह सकते जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हम पाते हैं कि हम सर्वोच्च शिखर पर ही हैं और ऊपर उठने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम गिरे हुए भी नहीं थे गिरना हमारा आभास था बंधन हमारा भ्रम था ऐसा लगता था कि हम शायद बंधे हुए हैं हम शायद सीमा में बंधे हुए हैं लेकिन ये हमारा अज्ञान था ज्ञान जैसे ही मिलता है ये हमारी अहंता शरीर से छूट अपने चेतना में समा जाती और इस चैतन्य का स्वरूप सदा स्वतंत्र है अगर हम कभी एक शांत चित्त आँख नीच के बैठे हैं, ध्यान करें सोचें कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है क्या कोई मेरे तक आ सकता है तो आप अंदर से इस उत्तर को पाओगे कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई मेरी नाक काट सकता है कोई मेरी, मेरी इज्जत खराब कर सकता है मेरे घर में चोरी कर सकता है कोई मेरे कपड़े ले जा सकता है उठा के ले जा सकता है कोई मेरे को मेरे शरीर को भी उठा के ले जा सकता है पर मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं नए शरीर हूँ न मे कपड़े हूँ न मैं ये मकान हूँ न मैं ये धन हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो अस्तित्व का के केंद्र है जो मैं हूँ जहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ वहाँ तक किसी की पहुँच है ही नहीं और जिसकी पहुँच है वो मातृशिव है इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब वो जानता है ये बात तो सर्वाधिक निडर हो जाता उसको किसी बात का भय नहीं सता था। क्यों हम भयभीत क्यों होते हैं मेरा नुकसान नहीं हो जाए या मैं बिस्तर नहीं पकड़ लूँ मैं बीमार नहीं हो जाऊं? कोई मेरी बेइजती नहीं कर दे इन सब बातों से हम भयभीत होते हैं लेकिन जब हम अगर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ऐसा नहीं है कि हमारे धन की हम रक्षा नहीं करें कि मकान की रक्षा नहीं करें कि धन नहीं कमाएँ कि अपने बच्चों पत्नी का ध्यान नहीं रखें ये सब कुछ करना है लेकिन सबको करते हुए फिर वही जागरण की बात का हमको जागे रहना है कि मैं ये नहीं हूँ ये तो मेरा सांसारिक कर्तव्य जो मैं कर रहा हूँ बच्चों का काम करना है पत्नी का काम करना है रुपए पैसे कमाना है सेवा करना है धंधा करना है ये सब करना है लेकिन इस सब के करने के बाद भी ये बात क्षण भर को हमारी विस्मृति में ना आए स्मृति से दूर नहीं हो जाए कि मैं ये नहीं हूँ मेरा वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य है जो कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और यही चीज यही जानकारी यही ज्ञान आनंद का सर्जक है जो हमारे आनंद के पिटारे को खोल देता है जो हम आनंद में जीने लगते हैं क्योंकि उस समय हमारा आनंद को छीन के बता दे देते क्योंकि हमारा स्वभाव है कोई हमसे धन दौलत सब कुछ छीन सकता है हमारी इज्जत छीन सकता है लेकिन हमारा स्वभाव कोई नहीं छीन सकता हमसे और अगर आनंद ही हमारा स्वभाव है तो हमसे उस स्वभाव को छीनने का अधिकार किसी का ही नहीं ये चीज़ें ना तो लफाजी है ना खाली बोलने की बातें हैं ना कोई थ्योरिटिकल बातें हैं ये जो बातें हैं सचमुच में छोटी छोटी बातें हैं जो हम सतत अपने जहन में रख सकते हैं दिन भर के काम करते वक्त दुकानदारी करते काम धंधा करते वक्त खेती बाड़ी करते वक्त हम जहाँ भी जी हैं जो भी काम कर रहे हैं करते नहीं है हमारे शरीर का काम है उसको करना है लेकिन ये सब कुछ करते करते भी अगर हम सिर्फ जागरूक रहें हमारी स्मृति में हम स्थिर रहें हम विचारों में बह न जाए सिर्फ ये जागरूकता बने रहें कि ये सब कुछ संसार का खेल है और मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझ तक किसी की पहुँच कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सके तो आप आनंद के सर्वोच्च शिखर पर को, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना कोई मुझसे कुछ चुरा सकता है न कुछ मेरा कुछ छीन सकता है न मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता तो वो आनंद का चरम शिखर है यह सोचकर कि तुम शिव हो तुम अपने आप को मूर्ख तो नहीं बना रहे अथवा तुम वास्तव में शिव हो तुम कैसे जानोगे कभी कभी आपको ऐसे लगेगा शिव हम शिव हम करते करते हम कहेंगे हम हम तो शिव हैं है ना तुम्हारे तो क्या बिगाड़ लो हम तो शिव हैं तो, तो अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि इसके दो हिस्से हैं एक ये चिंतन करना कि मैं शिव हूँ और एक ये संसार को कहना कि मैं शिव हूँ दोनों में बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा फर्क है बोले अगर संसार को तुम कहोगे कि मैं शिव हूँ तो इतनी जोर की चपत पड़ेगी कि समझ में आ जाएगी तुम शिव नहीं हो ऐसी चपत पड़ेगी कि हमारे आँख खुल जाएगी हम शिव नहीं हैं क्योंकि संसार में जैसे हूँ तुम शिव शिव शिव करोगे कि मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ तो पक्का समझो कि कहीं बुरी ठोकर लगेगी जबरदस्त ठोकर लगेगी क्योंकि ये अहंकारोक्ति है कि मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ संसार में जब बोलोगे तो अहंकार अहंकारोक्ति है ये अनुभव करोगे तो ये ज्ञान है दोनों में बहुत फर्क है अहंकारोक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है अहंकारोक्ति ठोकर लगाएगी पक्का अहंकार गिरता है एक ऊपर से पत्थर की तरह गिरता है टूटता है और वो चोट लगाता है और बहुत दर्द होता है उस अहंकार उक्ति में अगर वही कह रहे हैं कि अगर तुम शिव हों शिव हूँ चिल्लाओगे संसार में किसी को बोलोगे तो पक्का तुम शिव नहीं हो उन्होंने ये लिखा है कि जब तुम बोलोगे कि मैं शिव हूं मैं शिव हूँ तो पक्का तुम शिव नहीं हो उन्होंने लिखा आगे कि तुमको कहीं से एक पड़ेगी और तुमको समझ में आ जाएगी कि तुम शिव नहीं हो लेकिन अगर तुम चिंतन करोगे कि मैं शिव हूँ तो तुम शिवत्ता की ओर बढ़ते चले जाओगे तुम्हारा बोध होना जरूरी है कि मैं शिव हूँ तुम्हारा चिल्लाना जरूरी नहीं कि मैं शिव हूँ महसूस करो महसूस करो जानो कि मैं शिव हूं शिव की दृष्टि से संसार को देखो शिव की दृष्टि से सहनशील बनो शिव की दृष्टि से पत्थर की तरह कलेजा बना लो कि हृदय के अंदर आपके सुख दुख से परे हो जाए सुख दुख एक जैसा लगने लगे हृदय आपका इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ सहने के लिए तैयार हो तो फिर शिव हो और तो कहने की जरूरत ही नहीं कि तुम शिव हो क्योंकि तुमको तुम्हारे कहने से क्या तात्पर्य किसी को आप अगर कहोगे पड़ोसी को जाके भैया सुबह बुला के भैया मैं शिव हूं तो बोलेगा मैं क्या करूं <laughs> वो तो ठीक है बेटर हो गया वो आपके अहंकार है लेकिन अगर आप शिव हो और ये अनुभव करते हो तो फिर आपका प्रेम का दायरा पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट लेगा तो वही बात वो कहते हैं कि शिव आप अपने आप को जान सकते हो शिव के रूप में अपने आप को पहचान सकते हो लेकिन मैं शिव हूँ ऐसी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं कि सारे संसार को घोषित कर फिर मैं शिव हूँ तो वो अहंकारोक्ति आपको किसी आसमान से पत्थर की तरह गिराएगी और आपके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर देगी और आपको चपत पड़ेगी जिस समझ आएगा कि नहीं भैया मैं तो कोई शिव बनी हूँ मैं तो एक संसारी आदमी हूँ इसलिए शिवदता ये अनुभव की बात है और यही कारण है कि गुरुदेव भी कई बार कहते थे कि ये बातें सड़क पर करने के लिए अद्वैत की, की बातें उन्हीं लोगों के बीच में करो जो अद्वैत में रुचि रखते हो समझने की योग्यता और इच्छा रखते हो क्योंकि आप सड़क पर जाके अगर करो सड़क पर भाषण देने बुलाओ तो ये कोई मायना नहीं रखता इसलिए किसी की कोई आलोचना नहीं जो अपनी जगह है सब अपनी जगह ठीक जो पूजा पाठ करते हैं सेवा पूजा करते हैं तीर्थों में जाते हैं नदियों में नहाते हैं जो अनुष्ठान करते हैं व्रत त्यौहार रखते हैं जब जाप करते हैं सब अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो भी शिव हैं और वो शिव का खेल ही है, है जो ये भिन्न भिन्न रूपों में आपको सब कुछ खेल खिला रहा है लेकिन फिर भी आपकी अंतरिक्ष जागरूकता जरूरी है कि मैं शिव हूँ ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं शिव हूँ तो आज हमारी बात यही इतनी है और अगली बार उम्मीद है शायद हमारा ये बौद्ध पंचदर्शिका का अध्याय समाप्त हो जाएगा